राम रावण युद्ध रावण बध और राम सीता सम्मिलन मारकंडे जी कहते हैं प्रिय पुत्र मेघनाथ के मारे जाने पर रावण रत्नजतित सुवर्ण के रथ पर बैठकर लंका से चला उसके साथ तरह तरह के अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित अनेकों भयंकर राक्षस थे इस प्रकार वह वानर युद्धपतियों के साथ मुठभेड़ करता राम जी की ओर चला उसे क्रोधातुर होकर राम जी की ओर आते देख सेना के सहित मैंद नील नल अंगद हनुमान और जाम ने चारों ओर से घेर लिया उन रिछ और बानर वीरों ने वृक्षों की मार से रावण के देखते देखते उसकी सेना को तहस नहस कर दिया मायावी राक्षसराज ने जब देखा कि शत्रु मेरी सेना को नष्ट के डालते हैं तो उसने माया फैलाई थोड़ी ही देर में उसके शरीर से निकले हुए बाण शक्ति और रिष्टि आदि आयुषों से सुसज्जित सैकड़ों हजारों राक्षस दिखाई देने लगे तो भगवान राम ने दिव्य अस्त्रों के द्वारा उन सभी को मार डाला इसके बाद ने दूसरी माया फैलाई वह राम और लक्ष्मण के ही रूप धारण करके राम लक्ष्मण की ओर दौड़ा राक्षस राज की इस माया को देखकर भी लक्ष्मण जी को किसी प्रकार का घबराहट नहीं हुई उन्होंने राम जी से कहा भगवान आपने ही समान आकार वाले इन पापी राक्षसों को मार डालिए तब श्री राम ने उन्हें तथा और भी अनेकों राक्षसों को धराशाई कर दिया इसी समय इंद्र का सारथी मातली नील नीलवर्ण घोड़ों से जुता हुआ सूर्य के समान तेजस्वी रथ लिए उस रण रन, में राम जी के पास उपस्थित हुआ और उनसे कहने लगा रघुनाथ जी या नील घोड़ों से जुता हुआ इंद्र का जैत्र नामक श्रेष्ठ रथ है इसी पर चढ़कर इंद्र ने संयम भूमि में सैकड़ों दैत्य और दानवों का वध किया था पुरुष सिंह आप भी मेरे सारथ्य में इसी प्रकार सवार होकर तुरंत रावण को मार डालिए देरी मत कीजिए तब श्री रघुनाथ जी प्रसन्न होकर ठीक है ऐसा कहकर उस रथ पर चढ़ गए रावण पर चढ़ाई करते ही सब राक्षस हाहकार करने लगे तथा आकाश में देवता लोग धुमदियों का शब्द करते हुए सिंहनाद करने लगे इस प्रकार राम और रावण का बड़ा भीषण संग्राम हुआ उस युद्ध की कोई दूसरी उपमा मिलनी असंभव ही है राक्षसराज रावण को राक्षसराज रावण ने राम के ऊपर इंद्र के बज्र के समान एक अत्यंत कठोर त्रिशूल छोड़ा उस त्रिशूल को राम जी ने तत्काल अपने पहने बाणों से काट डाला उनका यह दुष्कर कार्य देखकर रावण पर भय भयसवार हो गया और वह क्रोधित होकर हजारों लाखों तीखे तीखे बाण बरसाने लगा उनके सिवा उसने भुसुंडी थूल मूसल फरसा शक्ति और तरह तरह के आकार की शतग्नियों और पहने पहने छुरों की भी वर्षा प्रारंभ कर दी रावण की इस विकट माया को देखकर समस्त बानर इधर उधर भागने लगे तब राम जी ने अपने तरकसों से एक बाण खींचकर उसे ब्रह्मास्त्र से अभिमंत्रित किया और फिर उस अतुलित प्रभावपूर्ण बाण को रावण पर छोड़ दिया रावण राम जी ने जो ही धनुष को कान तक खींचकर उसे छोड़ा वह राक्षस अपने रथ घोड़े और सारथी के सहित भीषण अग्नि से व्याप्त होकर जलने लगा इस प्रकार पुण्यकर्मा भगवान राम के हाथ से रावण का बध हुआ देखकर गंधर्व और चारणों के सहित सब देवता बड़े प्रसन्न हुए राजन देवताओं से द्रोह करने वाले नीच राक्षस रावण को मारकर राम लक्ष्मण और उनके श्रहृदों को बड़ा आनंद हुआ फिर देवता और ऋषियों ने जय जयकार करते हुए आशीर्वाद देकर महाबाभू राम का अभिनंदन किया सभी देवताओं ने कमल नैन भगवान राम की स्तुति की और गंधर्वों ने फूलों की वर्षा तथा गान करके उनका पूजन किया फिर भगवान राम ने लंका के राज्य पर विभीषण का अभिषेक किया इसके पश्चात अविन्ध्य नाम का युद्ध बुद्धिमान और वयोविद्ध मंत्री सीता जी को लेकर विभीषण के साथ राम जी के पास आया और उनसे बड़ी चीनतापूर्वक कहने लगा महात्मन सदाचार पनाायणा देवी जानकी को स्वीकार कीजिए उस समय सुंदरी श्री सीता जी एक पालकी में बैठी थी। वे शोक से अत्यंत क्रिश हो गई थी तथा उनके शरीर में मैल चढ़ा हुआ था और जटाएं बढ़ी हुई थी उन्हें देखकर राम जी ने कहा जनकनंद ने मुझे जो काम करना था वह मैं कर चुका अब तुम्हारी जहाँ इच्छा हो वहाँ चली जाओ मेरे समान जो पुरुष धर्म विधि को जानने वाला है वह दूसरे के हाथ में गई हुई स्त्री को एक मुहूर्त भी कैसे रख सकता है राम जी के ऐसे कठोर वचन सुनकर सुकुमारी जी व्याकुल होकर कटे हुए केले के समान सहसा पृथ्वी पर गिर पड़े तथा समस्त बानर और लक्ष्मण जी भी यह बात सुनकर प्राणहीन से होकर निश्चे रह गए इसी समय संसार की रचना करने वाले देवासीदेव ब्रह्मा जी विमान पर बैठकर वहां पधारे उनके साथ ही इंद्र अग्नि वायु यम वर, वरुण कुबेर और सप्तर्षियों ने भी दर्शन दिया तथा दिव्य तेजोमयी मूर्ति धारण किए राजा दशरथ भी एक हंसों वाले प्रकाशपूर्ण श्रेष्ठ विमान पर बैठकर आए उस समय देवता और गंधर्वों से व्याप्त वह सारा आकाश तारों से भरे हुए शरतकालीन आकाश के समान शोभा पाने लगा तब यशस्विनी जानकी जी ने उन सबके बीच में खड़े होकर विशाल वक्ष वाले श्री रामचंद्र जी से कहा राजपुत्र आप स्त्री और पुरुषों की स्थिति से अच्छी तरह परिचित हैं इसलिए मैं आपको कोई दोष नहीं देती किंतु आप मेरी बात सुनिए यह निरंतर गतिशील वायु सभी प्राणियों के भीतर चल रहा है यदि मैंने कभी कोई पाप किया हो तो यह मेरे प्राणों को हर ले वीरवर यदि मैंने स्वप्न में भी आपकी सिवा किसी और पुरुष का चिंतन न किया हो तो इन देवताओं की साक्षी देने पर मुझे स्वीकार करें तब वायु ने कहा हे राम मैं निरंतर गतिशील वायु हूँ सीता सचमुच निष्कलंक है तुम अपनी भार्या को स्वीकार करो अग्नि कहा रघकुल मैं प्राणियों के शरीर के भीतर रहता हूँ अतः मैं प्राणियों की बहुत गुप्त बातों को भी जानता हूँ मैं सत्य कहता हूँ कि मैथिली का जरा भी अपराध नहीं है वरुण बोले राघव समस्त भूतों में रस मुझसे ही उत्पन्न होते हैं मैं निश्चयपूर्वक तुमसे कहता हूँ तुम मिथिलेश कुमारी को ग्रहण करो ब्रह्मा जी ने कहा रघुबीर तुमने देवता गंधर्व सर्प यक्ष दानों और महर्षियों के शत्रु रावण का वध किया है मेरे वर के प्रभाव से यह अब तक सभी जीवों के लिए अवध्य हो रहा था किसी कारणवश मैंने कुछ समय के लिए इस पापी की उपेक्षा कर दी थी इस दुष्ट ने अपने वध के लिए ही सीता को हरा था नलकूबर के साप द्वारा मैंने ही जानकी की, की रक्षा कर दी थी रावण को पहले ही यह साफ हो चुका था यदि तू किसी परिस्त्री का शील उसकी इच्छा के बिना भंग करेगा तो तेरे सिर के अवश्य ही सैकड़ों टुकड़े हो जाएंगे अतः परम तेजस्वी राम तुम किसी प्रकार की शंका मत करो और सीता को स्वीकार कर लो तुमने देवताओं का बड़ा भारी काम किया है दशरथ जी कहने लगे वत्स्य मैं तुम्हारा पिता दशरथ हूँ मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ तुम्हारा कल्याण हो मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ कि अब तुम अयोध्या का राज्य करो तब राम जी बोले महाराज यदि आप मेरे पिताजी हैं तो मैं आपको प्रणाम करता हूं मैं आपकी आज्ञा से सब सुरम्यपुरी अयोध्या को जाऊंगा मारखंडे जी कहते हैं राजन फिर राम जी ने सब देवताओं को प्रणाम किया और अपने बंधु वर्गों से अभिनन्दित हो इस प्रकार से सीता जी से मिले जैसे इंद्र इंद्राणी से मिलते हैं इसके पश्चात शत्रुसूजन श्री राम ने अविंध्य को अभीष्ट वर दिया और तेजता राक्षसी को धन और मान द्वारा संतुष्ट किया यह सब हो जाने पर भगवान ब्रह्मा ने उनसे कहा कौशल्यानंदन कहो आज तुम्हें हम क्या क्या अभीष्ट वर दें तब राम जी ने उनसे ये वर मांगे मेरी धर्म में स्थिति रहे शत्रुओं से कभी पराजय ना हो और राक्षसों के द्वारा जो वानर मारे जा चुके हैं वे फिर से जीव उठें इस पर ब्रह्मा जी के तथास्तु ऐसा कहते ही सब वानर जीवित होकर खड़े हो गए इस समय सौभाग्यवती सीता ने भी हनुमान जी को यहवर दिया पुत्र भगवान राम की कीर्ति रहने तक तुम्हारा जीवन रहेगा और मेरी कृपा से तुम्हें सदा ही दिव्य भोग प्राप्त होते रहेंगे फिर वहाँ सबके सामने ही वे इंद्रादि सब देवता अंतर ध्यान हो गए